पत्रावली एक सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित न्यूयॉर्क चौवन पश्चिम 33वीं स्ट्रीट 11 अप्रैल अठारह प्रिय श्रीमती बुल आपका पत्र मिला उसके साथ ही मनियाडर तथा ट्रांसक्रिप्ट समाचार पत्र भी मिला डॉलरों को पाउंड में बदलने के लिए आज मैं बैंक जाऊंगा गांव में कुछ दिन बिताने के लिए कल मैं श्री लेगेट के यहाँ जा रहा हूँ आशा है कि विशुद्ध वायु के सेवन से मुझे लाभ ही होगा अभी इस मकान को छोड़ देने का संकल्प मैं त्याग चुका हूँ क्योंकि इससे मेरे खर्चा अधिक होगा साथ ही इस समय मकान भी अब बदलना ठीक नहीं है धीरे धीरे मैं इसको कार्यान्वित करूँगा कुष्ठ रोग की औषधि के संबंध में, में मेरा वक्तव्य है कि इसमें मेरा उतना अधिक विश्वास नहीं है कुष्ठ रोग तथा अनान्य चर्म रोगों के लिए उन दोनों प्रकार के तेलों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से भारत में होता जा रहा है तथा सब कोई उन दोनों तेलों के बारे में जानते हैं अस्तु भारत से मुझे जो कुछ भी समाचार मिला है उसके पता चला है कि मेरा गुरुभाई अब ठीक है मैं इस पत्र के साथ खेतड़ी के महाराज का पत्र तथा उस कागज को जिसमें कि कुष्ठ रोग के लिए गर्जन तेल विषयक विस्तृत विवरण है भेज रहा हूँ कुमारी हैमलिन मेरी बहुत सहायता कर रही हैं इसलिए मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ वे मेरे साथ बड़ा ही सदैव व्यवहार कर रही हैं और मेरी आशा है कि वे निष्कपट भी हैं उचित व्यक्तियों के साथ वे मेरा परिचय करा देना चाहती हैं किंतु मुझे भय है कि पहले जिस प्रकार एक बार मुझको यह शिक्षा दी गई थी कि संभल कर रहो जिस किसी से न मिलो यह घटना उसी का दूसरा संस्करण है मेरे समग्र जीवन के अनुभव से मैं तो यही समझ पाया हूं कि प्रभु जिनको मेरे पास भेजते हैं वे ही उचित व्यक्ति हैं सचमुच वे ही सहायता कर सकते हैं तथा उनसे ही सहायता मिलेगी और बाकी लोगों के बारे में मेरा यह कहना है कि प्रभु उन लोगों का तथा उनके साथियों का भला करे तथा उनसे मेरी रक्षा करे मेरे सभी मित्रों की यह धारणा थी कि इस प्रकार अकेले बस्ती में रहने से कुछ भी लाभ न होगा और न कोई भद्र महिला कभी वहां उपस्थित ही होंगी खासकर कुमारी हैमलिन ने तो यह सोचा था कि यह कि वह स्वयं या उसके मतानुसार जो उचित व्यक्ति है ऐसे लोग एक गरीब के रहने लायक कुटिया में एकांतवासी किसी व्यक्ति के उपदेश सुनने के लिए वहाँ उपस्थित होंगे यह कदापि संभव नहीं है किंतु वास्तव में जिनको उचित व्यक्ति कहा जा सकता है ऐसे ही लोग दिन रात वहाँ आने लगे हैं और इसके अलावा उक्त कुमारी साहब साहबा भी स्वयं उपस्थित होने लगी हैं हे प्रभु तुझ पर तथा तेरी दया पर विश्वास रखना मानव के लिए कितना कठिन है शिव शिव माँ तुमसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उचित व्यक्ति कहाँ है और अनुचित यानी असत व्यक्ति ही कहाँ हैं सब में तो वही विद्यमान है हिंसा हिंसापरायण व्याघ्र में भी वही है शावक में भी वही है पापी तथा पुण्यात्मा में भी वही है अब कुछ तो वही है सब कुछ तो वही है देह मन तथा आत्मा के सहित मैंने उसमें शरण ली है जीवन भर अपनी गोद में आश्रय देकर क्या वह अब मुझे त्याग देगा भगवान की कृपा दृष्टि के बिना समुद्र में जल की एक मून भी नहीं रह सकती घने जंगल में एक टहने भी नहीं मिल सकती तथा कुबेर के भंडार में एक अन्न कण मिलना भी संभव नहीं है और यदि उसकी इच्छा हो तो मरुस्थल में भी स्वच्छ सलीना नदी प्रवाहित हो सकती है एवं भिक्षुक को भी महान ऐश्वर्य मिल जाता है एक छोटी सी चिड़िया उड़कर कहाँ गिरती है यह भी उसमें छिपा नहीं है माँ क्या यह सब कहने मात्र के लिए ही है अथवा अक्षर से सत्य घटना है इन उचित व्यक्तियों के साथ परिचय आदि की बातें भाड़ में जाए हे मेरे शिव मेरे लिए तुम्ही सत्य तथा असत हो प्रभो बाल्यावस्था से ही मैंने तेरी शरण ली है चाहे मैं विश्वत रेखाएं उष्ण देश में जाऊं अथवा तुषार मंडित ध्रुव प्रदेश में रहूँ चाहे पर्वत शिखरों को हो या अतल स्पर्शी समुद्र सर्वत्र ही तू मेरे साथ रहेगा तू ही मेरी गति है मेरा नियंता है आश्रय है तू ही मेरा सखा गुरु ईश्वर तथा यथार्थ स्वरूप है तू मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा कभी नहीं यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ हे मेरे प्रभु कभी कभी अकेला प्रबल बाधा विघ्नों के साथ संग्राम करता हुआ मैं अपने को दुर्बल अनुभव करने लगता हूँ और उसके फलस्वरूप मनुष्यों से सहायता लाभ करने के लिए व्यग्र हो उठता हूँ इन सारी दुर्बलताओं से मुझे सदा के लिए मुक्त कर जिससे कि तेरे सिवा और किसी से मुझे कभी भी सहायता के लिए प्रार्थना न करनी पड़े यदि कोई व्यक्ति किसी भले आदमी पर विश्वास रखे तो वह कभी भी उसे नहीं त्यागता है अथवा उसके साथ विश्वासघात नहीं करता है प्रभो तू तो सब प्रकार की भलाई का सृष्टि करता है क्या तुम मुझे त्याग देगा तो तु, यह जानता ही है कि मैं जीवन भर तेरा एकमात्र तेरा ही दास हूँ क्या तुम मुझे त्याग देगा जिससे कि दूसरे लोग मुझे ठगने लगे अथवा मैं असतों का शिकार बन जाऊँ माँ मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह कभी भी मुझे नहीं त्यागेगा आपका चिर आज्ञा पालनकारी पुत्र विवेकानंद